और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनका जो विशेष एक्सपीरियंस है उनकी जो खास बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर कविता शाहानी जी हैं जो ख़ास करके पुनर्जन्म की बातें और पुनर्जन्म की बातों को उसके ऊपर रिसर्च उन्होंने किया है और फिर उन बातों को जानने के बाद इस जन्म में हम किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं या कुछ अच्छी चीज़ें हमारे अंदर हो इस विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमको मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिसर्च उनका है और इसी पर जो है माउंट आबू ज्ञान सरोवर में जहाँ पर स्पार्क विंग एक बहुत ही सुंदर कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसी कॉन्फ्रेंस में वो इसी विषय पर बात करने के लिए आए हैं तो हम सभी उनका लाभ लेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर कविता सहानी जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में ओम शांति धन्यवाद मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अच्छा डॉक्टर कविता जी मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए क्योंकि हमारे सभी लिसनर्स जो है जो श्रोतागण है वो आपको पहली बार आपकी आवाज से रूबरू हो रहे हैं तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और आप कहां से बिलोंग करते हैं मेरा मूल जगह जहां से मैं हूं वो हैदराबाद है पर मैं पुणे में मैंने शिक्षण किया और अब मैं मुंबई में रहती हूं और ये रिसर्च पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पुरजन अनुसंधान इस टॉपिक पर काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रही हूं। और री केसेस पास्ट लाइफ्स में जिनके जीवन के एक्सपीरियंसिस uh, वेरीफाई हुए हैं उन पर भी प्रूफ uh, uh, के प्रजेंटेशन दे चुकी हूँ और uh, काफ़ी सारे आध्यात्मिक uh, विषयों पर uh, चर्चा करना एक तरह से पर्पस मानती हूँ और uh, इसी के साथ साथ uh, मेडिटेशन और ईएसपी सिक्स सेंस इंट्यूशन uh, ये सारी चीज़ों को किस तरह से हम बढ़ा कर अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं ये ये आ, मेरी रुचि शुरू से रही है तो, आ, तो मैं ये टॉपिक्स पर शेयर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ चलिए डॉक्टर कविता जी ने अपने बारे में बताया कि वो इस विषय विशे पर विशेष रूप से जैसे कि पुनर्जन्म की बातें पुनर्जनम पर जो अनुसंधान हुए हैं उसके ऊपर काम कर रही हैं और काफ़ी लेक्चर्स उनका इसी पर दिया जाता है तो आइए जैसे कि पुनर्जन्म की बात अगर हम लोग करते हैं या फिर उसमें अध्यात्मिक की बात करते हैं और विज्ञान की बातें करते हैं तो बड़ा रोचक सा लगता है कि कुछ जानना जरूरी है हर कॉमन व्यक्ति भी जब इस बात को सुनता है तो उसको जानने की जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होती है तो मैं चाहूँगा कि जो पुनर्जन्म वाली बातें हैं जो कुछ एग्जाम्पल के साथ हमें थोड़ा सा शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जरूर अपना जन्म आ, कई कई लाखों जन्म हमने पहले लिए हैं और मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसे कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आध्यात्मिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर इमोशनल लेवल पर तो कई बार उनके जवाब हमें अपने आ, वर्तमान जीवन में नहीं मिल पाते कई प्रकार के डर फोबिया और कई बार आ, बहुत सारे एक्सीडेंट्स या बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनका जवाब हम वर्तमान जीवन से नहीं पा सकते आ, अचानक किसी को कोई बीमारी हो जाना और आ, उस तरह की चीज़ें तो जब हम पुरुषन को मेडिटेशन स्वरूप अनुभव करते हैं तो उस हाइटेंड स्टेट ऑफ माइंड में हम उसका बोध जो शायद हम उस जीवन में रहते रहते ना ले पाएं इसके वजह से उसका इफेक्ट हमें इस जीवन में भोगना पड़ रहा है तो इस जीवन में मेडिटेशन के द्वारा हम उस जीवन के लेसन को या बोध को पूरी तरह से ग्रहण करके इस जीवन में जब लाते हैं मेडिटेशन के द्वारा तो उसका जो इफेक्ट है वो इस जीवन में कम होने लगता है सो इट इज द लॉ ऑफ कॉज एंड एफेक्ट तो कॉज ऑफ द प्रॉब्लम पास्ट लाइफ में होगा इफेक्ट इस जीवन में आप सफ़र कर रहे हैं और मगर जब उसका कॉज हम मेडिटेशन के द्वारा पूर्वजन में देख लेते हैं बोध ले लेते हैं और पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं तो उसका इफेक्ट इस लाइफ में कम होने लग जाता है जैसे कि किसी को अचानक से कोई स्किन डिजीज हो गई बीमारी हो गई स्किन की त्वचा की एक केस मैंने खुद ने जिसको ट्रीट किया है वो सोराइसिस का केस था तो स्किन स्पोराइसिस बहुत दिखने में भी बहुत तकलीफदायक और काफ़ी पेनफुल ईशू है तो उन स्त्री का पास्ट लाइफ सेशन किया आ, और मेडिटेशन में उन्होंने देखा कि पूर्व पूर्वजन में उनको उनकी मृत्यु जल जाने से हुई अचानक से आग में झुलस जाने से हुई और वो अनुभव किया और उसका बोध लिया उस जीवन में उनको क्या आ, सीखना था और उसके हीलिंग के साथ साथ इस जीवन में फिर मेडिटेशन कंप्लीट किया और कुछ ही दिनों में उनका सोरास 70 प्रतिशत तक कम हो गया और इसके इफेक्ट का बहुत अस, आ, दिखाई देते हैं और रिजल्ट्स जो आ, सालों से मेडिसिन के साथ वो हिल नहीं कर पाई थी इस इलनेस को इस ईशू को वो आ, कुछ सेशंस में हम हील कर पाए जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जिस तरह से आपने ट्रीटमेंट किया और ये आपने कहा कि पिछले जन्म के जो कारण हैं या जो आ, कुछ भी बातें हुई हैं अगर उन चीज़ों को हम लोग एक बार देख लेते हैं सेशन के अंदर या ट्रीटमेंट में तो फिर इस लाइफ में हम उन चीज़ों को आ, वो जो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर हुआ चाहे बीमारी से या कोई भी अन्य चीज़ें हमारे पास आई हों तो वो दुख या वो पेन है वो कम होना शुरू हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह की जो बातें हैं हम लोग अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अपने बीमारी हर बीमारी के साथ ऐसा होता है ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग हर बीमारी का नहीं आ, कभी कभी कुछ इलनेसेस या बीमारियां इस जीवन के आ, रचना से भी होती है और हम खुद अपनी सजगता न लिखने के कारण भी होती है तो हर चीज का जवाब पुरजन में नहीं पर बहुत सी चीज़ों का जवाब है और इससे इसी के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में रिलेशनशिप में ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह और घर में जो किसी का उसके साथ बनना किसी के साथ ना बनना कुछ लोगों की माँओं के साथ ना ही बनती पर सास के साथ बन जाती है या किसी की अपने घर वालों के साथ कम बनती है वो हर एक का जो रिलेशन है वो कई बार के uh, के कॉन्फ्लिक्ट्स वजह से इस जीवन में हम उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल कॉमन पाथ लेकर हम इस थेरेपी को अप्रोच करते हैं तो डॉक्टर कविता जी ये कैसे समझे कि ये पूर्व जन्म का है और ये इस जन्म का है हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करें इसको तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो प्यास्ट पा, लाइफ सेशन करने से पहले uh, मैं हमेशा uh, जिनका मेडिटेशन है सेशन है उन्हें पहले इस जीवन के वर्तमान जीवन के भूत में पास्ट में जाकर इस जीवन को माता के गर्भ तक आपने जो अनुभव किया है उसके सूक्ष्म डिटेल्स को हम मेडिटेशन में समझने की कोशिश करते हैं वो पूरी तरह से ग्रहण करने के बाद हम फिर पास्ट लाइफ की बात करते हैं इस जीवन में छान लें जो भी है और फिर गद जीवन में जाए ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताया नहीं तो मैं यही सोच रहा था कि किस तरह से हम लोग ये जाने कि ये बीमारी पूर्व जन्म का इफेक्ट है या इस जन्म का है तो पहले आप जो सेशन करते हैं वो इस जन्म के जब आपने मां के गर्भ से जन्म लिया उस तक आप पहला सेशन करते हैं फिर इसमें से जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं अगर इसमें से नहीं समझ में आता है, तो फिर आगे बढ़ते हैं एंड पूर्व जन्म के पास आप चले जाते हैं वहाँ से आपको जो है सही चीज़ें जो है आपके सामने आती तो बड़ा रोचक ये सारी बातें हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये सच है ऐसा भी कुछ बातें हमारे मन में आती हैं तो इसके लिए आप क्या कहेंगे आ, मुझे लगता है जो रिजल्ट्स आते हैं पास्ट लाइफ देखने के बाद अनुभव करने के बाद उसको ग्रहण करने के बाद वो रिजल्ट्स अपने आप ही जवाब दे देते हैं किसी का सोरासिस आठ साल से ठीक ना होना और केवल दो सेशन में ही 70 से 80 प्रतिशत पूरी तरह से ठीक हो जाना ये केवल सिर्फ इमेजिनेशन का खेल नहीं है इमेजिन कर पाते तो काफ़ी पहले कर पाते हैं ये इससे केवल हम मेडिटेशन के द्वारा पास्ट लाइफ से कर पाए उसी तरह से कई ऐसे केसेस भी हैं जहां पर प्रूफ दी गई कि बच्चे बहुत ही कम उम्र में अपने गत जीवन के बारे में कुछ मेमोरीज याद रख रहे हैं और कई वर्तमान पत्र में भी आए हैं न्यूज़ में कवर हुए हैं तो ये हमारे हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में भी माना जाता है कि रिनकारनेशन ये सत्य घटना है सच है हमारी आत्मा है और वो अलग अलग शरीर में अनुभव करती है और आत्मसाक्षात्कार उसका फाइनल गोल है तो ये आत्म साक्षात्कार की जर्नी तक हम जो भी एक्सपीरियंसेस करें हैं और जो पूरी तरह से नहीं कर पाए उनका जो संस्कार है वो हमें बार बार सामने आता है तो या तो हम उसको मेडिटेशन के द्वारा ऊर्जा शक्ति को पूरी तरह से प्रदान करें ही, हीलिंग दें या तो हम उसका पूर्वजन्म से जो रूट है उसको समझकर उसको भी उसी तरह से हमें हीलिंग के लिए देना है तो आ, कई बार कुछ लोग विश्वास न रखते हुए भी आते हैं पर उनकी जीवन में बदल आ ही जाता है क्योंकि विश्वास रखें तो ठीक है ना रखें तो भी ये चीज़ काम करती है क्योंकि मानो या ना मानो पुरुष जन्म तो आप होकर आई ही है और वो सत्य दिखा देता है फिर अच्चार्ण। अच्चार्ण। ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जो हिंदू फिलोसफी को मानते हैं वो तो ठीक है यकीन कर लेते हैं लेकिन दूसरे जो धर्म वाले हैं वो लोग लो इन चीज़ों को कभी नहीं मानते हैं तो उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट हो सकता है या उनको भी ये समझ में आ सकता है जब इस सेशन में जाएंगे तो सभी धर्मों के लोगों को इस बात से बहुत फायदा हुआ है और एक स्तर पर रिलीजन ने भले इसे माना हो या ना माना हो कुछ धर्मों में कुछ रिलीजन् ने नहीं माना मगर उनके रूट में जब हम जाएँ कोर तक जाए तो हर एक धर्म के अंदर इस बात का अनुभव इस चीज़ का ये जो ट्रूथ है वो सभी को शुरू में पता था और जैसे जैसे समय बढ़ता गया और नॉलेज घटता गया और लोगों के विचारधाराएँ बदलती गई सो सभी को इससे फ़ायदा हुआ है और विभिन्न रिलीजन्स के लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा दिया है अनुभव लिया है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर कविता शहानी जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इन चीजों पे थोड़ा थोड़ा यकीन भी हो रहा है और कुछ थोड़ा सा सोच भी चल रहा होगा जिज्ञासा जरूर उनके अंदर आई होगी कि आगे क्या कैसे तरह से हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते है कौन इस तरह की बातें हमें बता सकते हैं इस तरह की बहुत सारे सवाल आपके मन में खड़े होंगे लेकिन आप सभी के सवालों का जवाब थोड़ी देर में हम लोग देंगे अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत उसके बाद फिर से मिलते है डॉक्टर कविता जी से आप सुना है रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कराते रहो है जाता है आते जाते रस्ते में याद छोड़ जाता है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर कविता जी हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से पूर्व जन्म की बातें और उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट होता है उसकी सारी बातें जो है हम सुन रहे हैं उनसे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है और खुद भी बहुत सारे लोगों को हील किया जैसे उन्होंने सोरेसिस जो बीमारी एक महिला को थी उनके बारे में उन्होंने बताया है तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग ट्रीटमेंट की अगर बात कहें या किस तरह से हम लोग इसके पास या किन के पास जाए इस तरह की बातें समझने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कई बार हमारे पास लाइफ हमें सपनों में भी महसूस होते हैं कभी दिखाई देते हैं कई बार हम कोई एक नई जगह पर जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं पर इस जीवन में हम कभी गए नहीं कोई अनजान सी जगह में भी अपनापन लगता है और कई ऐसी जगह जहाँ पर जाकर हमें बिल्कुल ही चैन नहीं पड़ता तो ये सारी जो बातें हैं जिसे इंग्लिश में डेजावू एक्सपीरियंस कहा जाता है कि हम जहाँ पर पहले रह चुके हैं या हमारे आत्मा ने वहाँ पर पहले एक्सपीरियंस किया है बोले दूसरे शरीर में तो वो बात याद रखती है और समय समय पर वो आपको याद दिलाना भी चाह रही है कि इस पर ध्यान दो ये ये हम अनुभव कर चुके हैं या इस चीज़ को आपको हील करना है या आप अनुभव कर चुके हैं तो सपने आ, अपने सपनों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है सुबह उठते ही हम अपने सपनों को अगर लिख लें तो कुछ ही दिनों में हमें थोड़ा उसके बारे में आइडिया होना लगेगा कि हम क्या हमारे सपने हमें क्या बताना चाह रहे हैं स्पेशली जो तीन से चार बजे के बीच में के जो सपने आते हैं और उसके अलावा मेडिटेशन के द्वारा हम पास्ट लाइफ्स को एक्सेस करते हैं पास्ट लाइफ मेमोरी जो बोलते हैं उन्हें तो गाइडेंस के साथ सेशन करें जो सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हैं उनके साथ कर सकते हैं जैसे मुंबई में मैं कर रही हूँ जैसे अन्य शहरों में भी हैं आ, इंटरनेट पर सर्टिफाइड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट को ढूंढें और उनके साथ सेशन लें सर्टिफाइड इसलिए क्योंकि फास्ट लाइफ ये जो विषय है भारत में तो बहुत इसका प्रचलित है अब लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी है इस चीज़ में चीज़। तो इसी के नाम पर फास्ट लाइफ के नाम पर हमें किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना हमें किसी के विचारधारा से प्रभावित नहीं।, नहीं होना है हमें ये चीज़ अनुभव करनी है तो जो सर्टिफाइड थेरेपिस्ट होगा उसे इस चीज़ की पूरी ज्ञान होगा और वो आपको सही तरह से मार्गदर्शन दे पाएंगे बिना अपनी कोई विचारधारा आप पर थोप तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन का एक बात है क्योंकि गौतम बुद्ध को भी अपने सारे पूर्व जन्मों का ज्ञात हुआ और उसके थोड़े ही समय बाद उनका आत्म साक्षात्कार हुआ तो कहने का मतलब ये है कि अपने पूर्व जन्मों को देखकर हम अपने वर्तमान जीवन में अपने आध्यात्मिक विकास में गति लाएँ उसके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं तो उसका जो जिससे करा रहे हैं उनका भी वही फोकस हो जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जो ये ट्रीटमेंट है ये किस वजह से और किसके लिए है वो आपने बताया कि जो व्यक्ति एक अच्छे पास लाइफ थेरेपिस्ट जो है उनके पास ही जाकर जो सर्टिफाइड है उनसे ही अगर बात करते हैं तो वो विधि पूर्वक सही ढंग से आपका जो है ट्रीटमेंट करते हैं या सेशन लेते हैं और बहुत सारी बातें हैं इसमें कई बार हम लोग आ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती हैं कभी कभी फिर हम लोग हो सकता है कि ये चीजें कई बार आ, किसी ने गलत भी लिख के रख दिया हो और आप उनके पास जाते हैं तो सारा गड़बड़ हो सकता है तो इसीलिए सर्टिफाइड व्यक्ति के साथ ही आप अगर बात करते हैं उनसे ही ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पास्ट लाइफ की या फिर इस तरह की थेरेपी पे हम लोग अगर काम करते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से अगर प्राप्त कर लेते हैं बहुत अच्छा कर लेते हैं तो कुछ और भी चीजें हम कर सकते हैं जैसे कि काफी लोग सोचते हैं कि अभी मेरे पास हो शक्ति आ गई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ऐसे भी कुछ सिचुएशंस आते हैं क्या ये है सही है आध्यात्मिक शक्ति जब हमारी बढ़ती है तो सबसे पहला भाव जो आता है वो है सभी के कल्याण का भाव हम सभी को हेल्प करना चाहते हैं अगर वो सच में आध्यात्मिक शक्ति है तो अगर नहीं है तो फिर हम स्वार्थ के लिए उसको यूज करेंगे तो उस स्टेट में तो फिर आध्यात्मिक शक्ति हुई ही नहीं वो एक नकारात्मक नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाएगा तो हमें इसीलिए मैंने मैंशन किया सर्टिफाइड थेरेपिस्ट जो सही इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और वो इस चीज में आपको मार्गदर्शन दे क्योंकि पास्ट लाइफ्स मैंने कई जगहों पर पढ़ा है कि छोटे शहरों में भी होता है ऐसे कि पुरजन के बारे में बताते हैं साइकिक या जो आपका पुरजन देख के बता देते हैं इस तरह की चीज़ें आ, वो ठीक है जानना किसी और के द्वारा जानना भी ठीक है मगर आत्मसाक्षात साक्षात्कार नहीं होगा रियलाइजेशन नहीं होगा जब तक आप ना अनुभव करें आप बोध न करें आपको उसका एक्सपीरियंस हो तब ज्यादा फायदा हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला जो डॉक्टर है वो पूर्व जन्म को सामने वाले पेशेंट का देख सकता है आ, कई बार होता है ऐसा क्योंकि ये प्रैक्टिस करते करते अपना खुद का भी इंट्यूशन काफी बढ़ जाता है और फिर हम सामने वाले के पास लाइफ को समझ पाते हैं आ, उसी समय उनको जो सर्टिफाइड थेरेपिस्ट होगा वो कभी जो जिनका सेशन हो रहा है उन पर अपने आइडियाज वो नहीं थोपेंगे वो सिर्फ सुनेंगे और सेशन के अंतर्गत होने के बाद वो अपना टिप्पणी जो है वो दे सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह की बातें इसमें होती हैं और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि पूर्व जन्म की बहुत सारी बातें हमारे न्यूज या टीवी में या फिर फिल्मों में कभी कभी दिखाते हैं तो उसमें से जो सही कैसे हम लोग पहचाने ये सचमुच है या फिर आ, कुछ आपके पास इस तरह के जो स्टडीज के समय पर जो रियल स्टोरीज आपने कभी सर्वे में किया हो या देखा हो उसके बारे में कुछ एक रियल स्टोरी के बारे में बताइए जो पुनर्जन्म वाला हो तो केसेस तो ऐसे बड़े हैं और मूवीज में जो इस तरह से बताया जाता है या वो आ, एक तरह से थोड़ा न, बढ़ाकर बताते हैं क्योंकि स्क्रीन पर जब हम देखते हैं अगर वो बहुत ही साधारण सा जीवन हम देखें जैसे कोई किसान हुआ उसकी बड़ी साधारण सी जीवन है या कोई कुम्हार है असाधारण सी जीवन है किसी सांप ने काट लिया शरीर छोड़ दिया हम इस तरह की स्टोरी देखने में रुचि नहीं रखते तो उन्हें अगर दिखाना है तो टीवी पे या स्क्रीन पर कुछ थोड़ा मसाला तो लगता ही है तो ही एंटरटेनमेंट कहलाएगा तो वो चीज़ उन्हें ध्यान देनी पड़ती है वैसे हमारे बहुत से साधारण जीवन रहे जिसमें हमने कोई ख़ास क्या कह सकते हैं ग्रेट कोई काम नहीं किए साधारण से काम किए पर उनसे भी हमने कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है जैसे किसी जीवन से हमने पेशेंस या सीखा है किसी जीवन में हमने सहनशीलता सीखी है ये सारी चीज़ें हम जब पास्ट लाइफ में देखते हैं तो हमें उनका आ, जो भूली भूली बिसरी जो हमारे पावर्स हैं जैसे किसी में सहनशीलता कम है इस जीवन में और पूर्व जन्म में उन्होंने देखा कि वो बहुत ही सहनशीलता रखने वाले व्यक्ति थे तो वो जैसे बंद आ, ताला खुल जाता है और वो उसके एनर्जीज और पावर्स इस जीवन में आने लगते और रियल लाइफ केसेस में तो ऐसे कई सारे हैं बट एज ए थेरेपिस्ट हमें उनके नाम लेना अलाउड नहीं होता पर पटना में भी एक केस था जिसमें एक आ, लड़की के पिताजी का देहांत हुआ था और, मतलब वो मर्डर केस था और आ, उनके मतलब लड़की के सामने सामने ही पिताजी चले गए शूटिंग में और आ, पूरे स, आ, घटना खत्म हो गई सब कुछ मतलब आगे चल गए वो दिल्ली चले गए सारा कुछ हो गया फिर आ, बाद में आ, जब उनको वो उनकी शादी हुई और उनके बच्चे वगैरह थे तो उनके बेटे जो हैं वो उनके पिताजी की कई सारी बातें बोलने लगे और उन्होंने जो किताब आ, उनको लाके दी थी जब वो छोटी सी थी आ, उनके मर्डर वगैरह होने के पहले वो किताब के बारे में ये उनके बेटे जिक्र करने लगे तब उनको याद आया कि ये बातें मेरे पिताजी से आ रही हैं तो उन्होंने सेशन किया और सेशन में उनके पिताजी ने फिर कंफर्म किया कि मैं ही हूँ और मैं तुम्हें उस समय अचानक से छोड़ गया था और अब मैं फिर से तुम्हारे पास आया हूँ तो ये तो खैर एक ही केस है वैसे कई सारे हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे की ट्रीटमेंट की बात होती है किस तरह की कि ट्रीटमेंट पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो मेडिटेशन थेरेपी के रूप में मैं यूज़ करती हूँ इसमें हिप्नोसिस भी यूज़ किया जाता है जिसमें हिप्नोटाइज करके सब्जेक्ट को पास्ट लाइफ्स दिखाते हैं मगर मेरा ऐसा मानना है कि हिप्नोटाइज नहीं सजगता के स्टेट में ही हम इस चीज़ को अनुभव करें ताकि हम पूरी तरह से उसको ग्रहण करें जो भी हमारा पास्ट लाइफ में हमने देखा है समझा है और उस सजगता मेडिटेशन स्टेट में ही हम बाहर आएँ तो उससे क्या होता है कि आपका अपने आप पर पूरा संतुलन होता है और आप कोई ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाते उसके साथ साथ मैं जो थेरेपीज़ करती हूँ उसमें आ, आ, श्वास के साथ किस तरह से हम अपने लाइफ में मास्टरी ला सकते हैं रीबर्थिंग अपने आप को नया जन्म दे सकते हैं श्वास की पूरी तरह से मास्टरी करके वो भी आ, एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करती हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से ट्रीटमेंट आप करते हैं और कई लोग जो जैसे आपने कहा हिप्नोसिस करते हैं या फिर उसमें किस तरह की जो डिफिकल्टीज होती हैं उसके बारे में कुछ हिप्नोसिस यूजुअली उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिनका हम इस जीवन में जैसे एडिक्शंस हुआ या कोई चीजें जिसकी हमें लत है और हम उसको नहीं सिगरेट की किसी को लत होती है इस तरह की चीजें तो वो लत अगर नहीं निकल पा रही तो हिपनोटाइज होकर और हिप्नोसिस स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड में थेरेपिस्ट आपके लिए वो पॉजिटिव सकारात्मक इंटेंशन सजेशंस देंगे और आप हिप्नोसिस से बाहर लाने के बाद आप अनजान थे आप पूरी तरह से हिप्नोटाइज थे लेकिन कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आपको थेरेपिस्ट ने डाल दिए हैं तो एक तरह से आप का ब्रेन सर्जरी हुई पर पता ही नहीं चला कैसे हो गई और वो उन चीजों के लिए हिप्नोसिस बहुत उपयोगी है मगर जब हम आध्यात्मिक विकास के लिए कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से हिप्नोसिस का इतना कोई इफेक्ट नहीं है हम सजगता में उस प्रोसेस को डॉक्टर कविता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह की जो सेशंस आप करते हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट है और इसमें जो बातें हैं पूर्व जन्म की वो बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया और काफी रोचक बातें हैं इसमें आ, लेकिन जो व्यक्ति इसका ट्रीटमेंट करता है तो उनके लिए आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि सर्टिफाइड व्यक्ति से ही वो अपना ट्रीटमेंट कराएं ताकि उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिले और सही गाइडेंस भी उसको मिले इन फ्यूचर में तो इसका मेन जो लक्ष्य है इस रीबर्थ को जानने का मुख्य उपदेश या लक्ष्य क्या है सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार मेन गोल है हम अपने सारे कार्य करते हैं जीवन शैली बताते हैं देव और भगवान की जो शक्ति है परमात्मा की शक्ति उसको पूरी तरह से हमें इस जीवन में रहते रहते अनुभव करना है तो उसकी बाधाएं जो हैं वो है हमारे जो भी प्रॉब्लम इमोशनल प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम बीमारियां तो उन सब चीजों का कभी कभी रूट कॉज जो पास्ट लाइफ में है उसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से समझ पाते हैं जब ये छोटी मोटी बाधाएं हमारी निकल जाती है तो हम अपने लाइफ के रियल गोल्स, स्पिरिचुअल गोल की तरफ अपना पूरा फोकस दे सकते हैं तो फोकस अपना स्पिरिचुअल रहे और लाइफ इजी और स्मूथ रहे इसके लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सजेस्ट करते हैं और जो चीज़ों के आंसर्स जिन सवालों के जवाब हमें इस जीवन में वर्तमान जीवन वर्तमान लाइफ एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे उनका जवाब हम पास्ट लाइफ में ज़रूर ढूंढ सकते जी अच्छी बात बताया आपने और मुझे लगता है कि हमारे सभी लिसनर्स को आज ये पूर्व जन्म की जो बातें हैं ट्रीटमेंट की जो बातें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैं चाहूँगा कि आप जब भी इस तरह की बातों के लिए किसी के पास जाएं तो पहले ये देखिए वो सर्टिफाइड व्यक्ति हैं तो उनके साथ इस तरह की बातें करें और किसी भी तरह से जैसे कि बहुत सारे हम लोग कार्ड्स देखते हैं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उनके अनुसार आप न जाए लेकिन परफेक्टली ये जाने आप सर्टिफाइड व्यक्ति से ही ट्रीटमेंट लें ऐसी मेरी आशा है और चलिए जाते जाते मैं कहूंगा डॉक्टर कविता जी से कि आप आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में रहने वाले सभी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मैसेज मैं ये बोलना चाहूंगी कि पूर्वजन की आ, का ज्ञान सभी के लिए है और हर किस्म का इंसान हर जाति का इंसान इसे समझ सकता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है और आध्यात्मिक शक्ति सभी के लिए है स्पिरिचुअल पावर सभी के लिए है उसको केवल हमें एक्सेस करना है उसे हमें अपने जीवन में प्रवेश करने का एक मार्ग देना है तो मैं आशा करती हूँ कि सारे भाई बहन जो सुन रहे हैं वो इस आध्यात्मिक शक्ति को पा सकें और इस जीवन को बेहतर बना सकें बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर कविता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं अपने लिए अपने आध्यात्मिक शक्ति को उपयोग में ला सकते हैं और अपने इस वर्तमान जीवन को जो है इस थेरेपी के माध्यम से मेडिटेशन के माध्यम से सजेशन के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना सके ऐसी शुभ के साथ उन्होंने मैसेज दिया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक हमें दीजिए इजाजत बुजी और डॉक्टर कविता जी को आप सुनने हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो नमस्कराते रहो